गीता तत्व चिंतन मनोनिग्रह का मनोविज्ञान 331 मनोनिग्रह की साधना में ईश्वर प्रेम आवश्यक उपादान मनोनिग्रह की इस जप साधना में ईश्वर के प्रति प्रेम एक आवश्यक उपादान है यह प्रेम कैसे आया जाए यह प्रेम कैसे लाया जाए मनोनिग्रह की साधना की कम संघर्षण युक्त कैसे बनाया जाए श्री रामकृष्ण इसका उपाय बताते हुए कहते हैं जिन लोगों का मन इंद्रिय विषयों में आसक्त है उनके लिए सबसे उत्तम यही है कि वे द्वैतवादी दृष्टिकोण अपनाएं और भगवान के नाम का नारद पांच पांचरात्र के निर्देशानुसार जोरों से कीर्तन करें एक दूसरे अवसर पर उन्होंने एक भक्त से कहा था भक्ति पथ के द्वारा इंद्रियां शीघ्र और स्वाभाविक रूप से नियंत्रण में आती हैं जैसे जैसे तुम्हारे हृदय में ईश्वरी प्रेम बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हें दुनिया के सुख अलोने मालूम पड़ेंगे जिस दिन अपना बच्चा मर गया हो उस दिन देह का सुख क्या पति और पत्नी को आकर्षित कर सकता है भक्त पर मैंने ईश्वर को प्यार करना तो नहीं सीखा श्री रामकृष्ण सतत उनका नाम लो इससे तुम्हारा सारा पाप काम और क्रोध थुल जाएगा तथा दैहिक सुखों की लालसा दूर हो जाएगी भक्त पर मुझे उनके नाम में तो कोई रस नहीं मिलता श्री रामकृष्ण उन्हीं के नाम उन्हीं के पास आकुल होकर प्रार्थना करो जिससे तुम में उनके नाम के प्रति रुचि उत्पन्न हो उनसे कहो प्रभो मुझे तुम्हारे नाम में कोई रुचि नहीं होती है देखोगे वे अवश्य ही तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करेंगे यदि सन्निपात का रोगी भोजन का सहारा स्वाद गवां बैठे तो उसके बचने की आशा नहीं पर यदि वह भोजन में तनिक भी रस लेता है तो तुम उसके अच्छे होने की आशा रख सकते हो इसीलिए मैं कहा करता हूँ उनके नाम में रस का अनुभव करो कोई भी नाम ले लो दुर्गा कृष्ण चाहे शिव यदि दिन दिन तुम अपने भीतर उनके नाम के प्रति अधिकाधिक आकर्षण अनुभव करो और तुम्हें अधिक आनंद मिलने लगे तो फिर डरने की कोई बात नहीं सन्निपात को दूर करना ही होगा देखोगे तुम पर उनकी कृपा अधिक बरसेगी मनोनिग्रह का यही मनोविज्ञान है